की की एक, एक और पेशकश, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आज मुलाकात करते हैं भारतीय परिमल की पहली पुस्तक हारे नहीं हैं। हम अभी के एक सजीव पात्र डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से। ilm के नूर से रोशन करते हैं जिंदगी ये सच है की दूर तक कोई राह दिखती नहीं लेकिन हर मोड़ पर मंजिल बाहों में समा जाती है मैं एक किरण हूँ मेरे कण कण में रोशनी का पूंज समाया हुआ है उम्मीद उमंग उत्साह और सफलता का पर्याय बनी मैं लोगों के जीवन में रंग बिखेरती हूँ कितने ही लोग हैं जो मुझसे अछूते हैं जिनके पास मैं चाह कर भी जान सकी उन्हें छू न सकी उनके जीवन की काली स्याह रातों की सुबह आ न सकी अंधेरे की पगडंडो पर चलकर ही वे जीवन सफर तय करते रहे मगर जुबां से उफ़ तक नहीं की उन्हीं अनेक में से एक की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि किस तरह से स्वयं की जिंदगी रोशनी से दूर होते हुए भी उन्होंने अपनी जीवन संगिनी का जीवन रोशनी से सराबोर कर दिया उसके जीवन के पल पल में विश्वास और उत्साह की ऐसी रोशनी बिखेरी कि आज उसे अपने आप पर गर्व महसूस होता है अपनी संगनी के जीवन में रोशनी फैलाने से पहले इन्होंने कई विद्यार्थियों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाया है उनका यह कार्य अनवरत जारी है ये काम कैसे शुरू हुआ कब शुरू हुआ इसे जानने के लिए आइए चलते हैं भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित ई के मकान नंबर एक में जहाँ रहते हैं डॉक्टर रोहित, रोहित त्रिवेदी घर में प्रवेश करते ही सबसे, सबसे पहले, पहले मुलाकात हुई रोहित, रोहित जी रोहित के पापा से, पापा से. जिनके चेहरे पर मैं, मैं, मैं विश्वास, विश्वास बनकर चमक, चमक रही थी उनकी वाणी से, से बूंद बूंद विश्वास बातचीत के रूप में झरने लगा वन विभाग में कार्यरत श्री त्रिवेदी की पोस्टिंग उन दिनों नेपानगर में थी वहीं पर 4 अक्टूबर उन्नीस को रोहित का जन्म हुआ गुलाबी ठंड की आहट के साथ नन्हे बालक की किलकारियों से घर में खुशियों की गुनगुनी धूप खिल उठी हर कोई खुश था। बहुत खुश लेकिन खुशी और गम का तो चोली दामन का साथ है खुशिया अपने दामन में गम भी लेकर आई माँ बाबा की आखो का नूर स्वयं बेनूर था कुछ महीनों बाद ही ये सच्चाई सामने आ गया इस सच्चाई पर यकीन करना मुश्किल था इसलिए एक, एक के बाद एक, एक, एक शहर दर शहर, शहर नेत्र, नेत्र चिकित्सकों से, से मुलाकात की मुंबई इंदौर भोपाल, भोपाल बड़े, बड़े शहरों, शहरों के चिकित्सकों को दिखाया गया सभी ने, ने हार मान माना बालक की आखों में जन्म से ही रोशनी नहीं है और इसका कोई इलाज भी नहीं है निराशा भरे ये शब्द सुनकर पूरे परिवार पर क्या बीती होगी इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते उन दिनों छत्तीसगढ़ के मुंगेली में प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर दीन थे, जिनके पास दूर दूर से मरीज आते थे आंखों में आशा के दीप जलाए माता पिता अपने कुल दीपक को उनके पास ले गए डॉक्टर दीन ने बालक की जांच की अपने तरीके से काफी कोशिश की लेकिन नतीजा सिफर रहा समय की धारा ठहरती है? वो तो अनवरत बहती रहती है चार पांच साल तक यही दौर चलता रहा चिकित्सक बदलते रहे शहर बदलता रहा लेकिन तकदीर को बदलना मंजूर न था अब अब इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए जीना था श्री त्रिवेदी बताते हैं कि हमने रोहित को कभी भी किसी काम के लिए रोका नहीं उसे ये अनुभव नहीं करवाया कि तुम्हारी आँखों की रोशनी नहीं है तो तुम ये मत करो वो मत करो वो साधारण बच्चों की तरह ही अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलता था दौड़ना गिरना संभलना उसने खुद सीखा साहसी इतना कि सीढ़ियों से ऊपर भी अपने आप ही चढ़ जाता था उसे मालूम था कि कभी भी गिर सकता हूँ ना इसीलिए वो हर क्षण सावधान रहता था बचपन में की जाने वाली सारी शरारतें रोहित ने की और बचपन को खूब जिया शरारतों के साथ उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ते रोहित को लेकर अब माता पिता को एक नई चिंता ने घेर लिया था ये चिंता थी उसकी पढ़ाई की उन दिनों वे ट्रांसफर होकर बस्तर आ गए थे कई स्कूलों में एडमिशन के लिए बात की लेकिन साधारण रूप से पढ़ाई संभव नहीं हो पा रही थी आँखों से रोशनी का टूटा रिश्ता ज्ञान की रोशनी प्राप्त करने के मार्ग में बाधक बन रहा था ये रुकावट न तो माता पिता को मंजूर थी और न ही रोहित को कहते हैं न कि होनहार बिरवान के हो चिकने बाद रोहित बचपन से ही इतना जिज्ञासु प्रवृत्ति का था कि वह अपने आस पास बिखरी सारी चीजों को जल्दी से जल्दी जान लेना चाहता था उसके मन में उत्सुकता के बादल ऐसे उमड़ते घुमड़ते थे कि वे प्रश्नों की झड़ी के रूप में बरस कर ही शांत होते थे सुनी हुई बातें उसे जल्दी ही याद हो जाती थी उसकी इस कुशलता के कारण उसके एडमिशन के लिए प्रयास तेज हो गए कई जगह पत्र लिखे गए 1970 में बस्तर से भोपाल ट्रांसफर हुआ मध्य प्रदेश की राजधानी में आने के बाद भी ऐसे स्कूल की तलाश पूरी नहीं हुई जहां रोहित को एडमिशन दिलाया जा सके इस बीच देहरादून के राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत इंस्टीट्यूट की जानकारी लगी वहां रोहित को लेकर गए। वो स्कूल काफी बड़ा था और, और रोहित छोटा उसे वहाँ कैसे रखेंगे वो कैसे करेगा प्रश्नों के जाल से बाहर निकलकर वापस भोपाल आ इंदौर की अंधशाला में जाकर भी देखा लेकिन वहाँ भी प्रश्नों के उसी व्यूह में फंस कर रह गए कुल मिलाकर परिणाम ये रहा कि माता पिता नन्हे रोहित को अपने से दूर रखकर पढ़ाने का साहस नहीं कर पाए अंत में शिक्षा की शुरुआत भोपाल में ही हुई लगभग सात आठ वर्ष की उम्र में भोपाल की अंधशाला से शिक्षा के कखरे के रूप में शुरुआत हुई श्री त्रिवेदी जी का ट्रांसफर वाला जॉब था बस्तर भोपाल ग्वालियर एक के बाद एक कई शहरों में जाना होता था पढ़ाई के सिलसिले में रोहित को दिल्ली भी ले जाया गया वहाँ आम बच्चों के साथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया उन्नीस सौ में जब वे लोग ग्वालियर में थे तब एडमिशन के लिए बहुत परेशानी हुई एक के बाद एक कई स्कूलों के चक्कर लगाया लेकिन वहां के सभी स्कूलों ने लेने से मना कर दिया अंत में सिंधिया कन्या शाला में लेने के लिए राजी हो गए। स्कूल वालों ने एडमिशन तो नहीं दिया लेकिन स्कूल आने की अनुमति दे दी तय हुआ कि मौखिक परीक्षा ली जाएगी वो काफी महंगा स्कूल था फीस देने की परेशानी थी स्कूल के मैनेजमेंट ऐसी बात की गयी उन्होंने एक क्षण की भी देर किए बिना अपना निर्णय सुना दिया कोई फीस नहीं देनी, देनी होगी रोहित ने वहाँ से पांचवी छठी कक्षा पास की कुछ समय बाद फिर भोपाल आना हुआ जब, जब भी नए शहर में जाना होता था एडमिशन के लिए संघर्ष का दौर भी शुरू हो जाता था एक बार फिर स्कूलों के चक्कर काटे गए कैंपियन स्कूल के प्रिंसिपल से बात हुई श्री त्रिवेदी जी रोहित को कार में बैठाकर अकेले ही बातचीत करने के लिए गए थे की कहीं बात न बनी तो रोहित निराश हो जाएगा स्वयं उन्होंने नकारात्मक सोच के साथ निराशा में घिरे हुए प्रिंसिपल के रूम में प्रवेश किया और रोहित की सारी सच्चाई उनके सामने रख दी प्रिंसिपल ने उनकी बात ध्यान से सुनी सुनकर ऐसा सकारात्मक जवाब दिया कि सारी निराशा आशा में बदल गई। सबसे पहले उन्होंने रोहित को कार से उतारकर अंदर लाने के लिए कहा उसकी परीक्षा ली गई, जिसमें रोहित ने अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया प्रिंसिपल बहुत प्रभावित हुए मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि इसके पहले रोहित ने अपनी अब तक की पढ़ाई हिंदी माध्यम से की थी कैम्पन इंग्लिश मीडियम स्कूल था रोहित का एडमिशन 8वीं में करवाना था और 8वीं बोर्ड होने के कारण इंग्लिश मीडियम से मुश्किल हो सकती थी प्रिंसिपल सर ने यह सलाह दी कि इसे 7वीं फिर से पढ़ाई जाए जिससे इसका आधार मजबूत हो जाएगा अगले साल आठवीं बोर्ड देने में परेशानी नहीं आएगी। आए। विचार विमर्श हुआ और कैंपियन में सातवीं कक्षा में एडमिशन हो गया उसके बाद पढ़ाई का दौर ऐसा चला कि आज तक नहीं थमा ट्यूटर माँ बहन सभी रोज रीडिंग करके पढ़ाते थे ब्रेल लिपि में भी, भी शुरुआत की। दो साल तक लगातार ये प्रक्रिया चली रोहित को बचपन से ही ट्रांजिस्टर का शौक था याददाश्त अच्छी थी सुनी हुई बातें कभी न भूलने वाले अंदाज में जल्दी ही याद करती थी इस शौक के कारण ही फूफा ने टेप रिकॉर्डर उपहार में दिया। उसमें पाठ रिकॉर्ड कर उसे बार बार सुनते थे और याद रखते थे इस तकनीक के द्वारा रोहित की शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव आया नौवी दसवी की पढ़ाई इसी उपाय से की गई। आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज हायर सेकेंडरी में एडमिशन लिया इस बीच मुंबई की अंधशाला में जाकर तीन महीने का आत्मनिर्भरता का कोर्स किया इस कोर्स का फायदा यह मिला कि आत्मविश्वास पहले की तुलना में काफी बढ़ गया मुंबई में रिश्तेदारों का बहुत सहयोग मिला वहाँ पर टॉकिंग बुक्स मिलती थी उसमें किताबों को रिकॉर्ड कर देती थे वे लाइब्रेरी में जाकर टॉकिंग बुक्स के माध्यम से बीए, एमए की किताबें पढ़ते थे नॉवेल्स भी पढ़ते थे इस तरह ज्ञान का खजाना धीरे धीरे दिमाग के पिटारे में संग्रहित होता चला गया ग्यारहवीं तक आते आते अंग्रेजी भाषा में पकड़ अच्छी हो गई। रोहित बताते हैं कि उन दिनों ग्यारहवीं बोर्ड हुआ करता था बोर्ड परीक्षा होने के कारण उनका एक ही मकसद था अच्छे अंकों से पास होना इसके लिए वे रात दिन मेहनत करते थे न सिर्फ वे बल्कि घर में मम्मी पापा बहन और, और पड़ोसी, पड़ोसी भी उनका साथ देते दे थे पड़ोस, पड़ोस में रहने, रहने वाली नायडू आंटी, आंटी दिन में दिन पढ़ाती थी रे आंटी, आंटी ने रात को पढ़ाने, को पढ़ाने का जिम्मा लिया रोहित देर रात तक जाग जाग कर पढ़ाई किया करते थे इस शारीरिक और मानसिक मेहनत का परिणाम यह रहा कि जब ग्यारहवीं का रिजल्ट आया तो उसमें टॉप टेन में नाम था अर्थशास्त्र में सबसे अधिक अंक आए थे केवल सात अंकों से मैरी का उपहार हथेली पर आते आते रह गया दूसरा कारण यह भी रहा कि परीक्षा के समय लिखने के लिए सहयोगी छात्र अच्छा नहीं मिलने से उनका बोला गया बहुत कुछ छूट जाता था कैंपेन स्कूल से ही इसके लिए सहयोगी जूनियर छात्रों का सहयोग मिलता था स्वयं जूनियर छात्रों का टाइम टेबल इस तरह का बनाया जाता था कि वे रोहित का सहयोग कर सके एक के बाद एक लोगों का साथ मिलता गया और राहे आसान होती गई। अब जीवन का एक ही लक्ष्य था पढ़ाई की दिशा में आगे कदम बढ़ाते जाना रोहित आज भी कैम्पियन स्कूल के प्रिंसिपल का उपकार नहीं भूलते उन्होंने ही रोहित को एन की परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया इसके लिए फॉर्म भरे जा चुके थे अंतिम तारीख गुजर जाने के चार दिन बाद भी उनका फॉर्म ले लिया गया परीक्षा में सफलता पाने के लिए रोहित ने रात दिन एक कर दिए आखिरकार चयन हो गया स्कॉलरशिप मिली वह भी पहली बार किसी नेत्रहीन को। फिर रोहित ने रिजनल इंस्टीट्यूट से आर्ट्स विषय लेकर चार साल का कोर्स किया इसके बाद बीएड और एमएड भी अच्छे प्रतिशत से पूर्ण किया पढ़ाई के माध्यम से अच्छी नौकरी पाना ही उनके जीवन का लक्ष्य था परीक्षा के परिणाम बता रहे थे कि अच्छे अंक आने के कारण अब नौकरी मिलना आसान हो जाएगा लेकिन हुआ इसके विपरीत नौकरी मिलने में काफी असुविधा हुई इस दौरान खाली समय बिताने के लिए इंग्लिश में एम करने के लिए पढ़ाई भी शुरू कर दी नौकरी की भागदौड़ तो वैसे भी जारी थी किंतु कहीं भी सफलता नहीं मिलती थी बाद में मालूम हुआ कि लोग उनकी दृष्टिहीनता का फायदा उठाकर फाइल्स में से पेपर्स ही गायब कर देते थे बड़ी मुश्किल से भोपाल के सुल्तानिया गर्ल्स स्कूल में नौकरी लगी लगी रोहित ने नौकरी स्वीकार तो कर ली लेकिन उनका लक्ष्य कॉलेज में पढ़ाने का था अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा कॉलेज में जाकर एम की पढ़ाई फिर स्कूल पढ़ाने जाना और घर आकर फिर से स्कूल और कॉलेज का पढ़ना इन सभी के लिए उन्होंने घर से बाहर अकेले जाना शुरू किया घर वालों ने ही इसके लिए प्रोत्साहित किया आखिर अब वो समय आ गया था जब उन्हें अपना सहारा खुद बनना था वे घर से निकलकर बस स्टॉप जाते वहाँ से बस पकड़ते थे बीच में बस बदलनी भी पड़ती थी फिर शाम को बस का सफर तय करते हुए घर आना होता था और पढ़ाई में जुट जाना पड़ता संघर्ष का ये सफर तय करते हुए एक साधारण मनुष्य भी थक जाता है किंतु असाधारण मनुष्य ईश्वर का सच्चा पुत्र था जिसकी रघो में साहस उमंग उत्साह और संकल्प का लहू दौड़ रहा था ये भला हार मानने वाला कहा था नौकरी की तलाश जारी थी कुछ समय बाद कॉलेज के पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन आया, आया इस समय रोहित रो, पहले से सचेत थे अपने सारे प्रमाण पत्र गायब न हो इसके लिए पूरी सावधानी बरती गई सफलता नौकरी के रूप में सामने आई नरसिंहपुर के कॉलेज में पोस्टिंग मिली अकेले पल में साया भी साथ छोड़ देता है ये बात उसे मालूम पड़ती है जिसे साया दिखाई देता है रोहित को तो देखने का सुख मिला ही नहीं था तो साया साथ दे रहा है या नहीं इसका दुख भी नहीं था यही वजह रही कि जब उनकी पहली पोस्टिंग घर से दूर नरसीपुर में हो गई, तो एक क्षण की भी देर किए बिना उन्होंने वहां जाने का निर्णय ले लिया घर वालों ने न तो टोका और न ही रोका वे भी चाहते थे कि रोहित आत्मनिर्भर बने और अपनी मुश्किलों का सामना खुद करे फिर क्या था वे घर से दूर नरसिंहपुर आ गए कुछ समय के बाद उनका ट्रांसफर वहां से भोपाल के पास रायसेन हो गया अब वे रोज रायसेन से भोपाल अप डाउन करते थे कुछ साल अकेले ही ये सफर तय किया ज्ञान के साथ साथ आत्मनिर्भरता का ग्राफ बढ़ता गया फिर भोपाल ट्रांसफर हुआ जीवन में सहजता और सरलता का ताना बाना बुनने लगा खुशिया गुनगुनाने लगी अध्यापन के साथ साथ अध्ययन का दौर भी जारी रहा एमए इंग्लिश करने के बाद पीएचडी करने का निर्णय लिया इसके लिए विषय चुना फिल्म एवं रंगमंच के जाने माने अभिनेता गिरीश कर्नाड के नाटकों का समीक्षात्मक अध्ययन अपने अध्ययन को अधिक सहज और सरल बनाने के लिए 1993 में कंप्यूटर खरीदा उस पर काम करना शुरू किया शुरुआत में आधुनिक तकनीक को समझने में काफी मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ आसान होता चला गया बाजार में आते नए नए सॉफ्टवेयर इनके सहयोगी बने अब सारे काम कंप्यूटर पर ही होते हैं आधुनिक तकनीक का फायदा उठाते हुए उन्होंने अंधे बच्चों के लिए कंप्यूटर कोर्स भी तैयार किया है भोपाल की आरुषि संस्था जो कि पूरी तरह से मोक बधिर एवं नेत्रहीन बच्चों की संस्था है डॉक्टर त्रिवेदी इस संस्था से जुड़े हैं। इन मासूम बच्चों के बीच जाकर वे सुकून महसूस करते हैं। इस तरह अपना जीवन सफर वे पूरे आत्मविश्वास के साथ अकेले ही तय कर रहे थे उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि उनके जीवन सफर का सहारा सफेद लाठी के अलावा कोई और भी होगा लेकिन ईश्वर ने तो सोचा था और क्या खूब सोचा था कहते है ना कि ईश्वर ने हमारी उंगलियों के बीच खालीपन केवल इसलिए रखा है कि कोई आए और अपने हाथों की उंगलियों से उस खालीपन को भर दी रोहित के जीवन में भी उंगलियों का खालीपन भरने की व्यवस्था ईश्वर ने की थी और ये संयोग बना सन 2001 हजार हम भारतीय जन्म से ही रीति रिवाज और संस्कार से ऐसे बंधे होते हैं कि उससे दूर जाने की तो सोच भी नहीं सकते इन संस्कारों का ही परिणाम था कि एक युवती का विवाह पैतीस वर्ष की आयु तक पहुंचकर भी सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा था कि वह मांगलिक है कुंडली का मिलान गुणों का मिलान गुणा भाग का यह ज्योतिष विज्ञान उसके जीवन में निराशा फैला रहा था उम्र के इस पड़ाव तक आते आते सारे अरमान ढलने लगे थे खुशियां मन के एक कोने में दुबक गई थी माँ बाबा की लाडली बिटिया एकाके जीवन बिताने के लिए स्वयं को तैयार करने लगी थी ऐसे में ऐसे में एक अज्ञात द्वार खुला हवा के झोंके के साथ उम्मीद की रोशनी ने यानी कि मैंने उसके जीवन में प्रवेश किया एक ऐसे युवक का रिश्ता आया जो ज्योतिष गणना पर खरा उतरता था बस कमी थी तो केवल एक युवक दृष्टिहीन था सभी असमंजस में थे कि युवती का जवाब क्या होगा उसे निर्णय लेने की पूरी आजादी थी युवती ने सोच समझ कर निर्णय लिया एक एक कर जीवन की पैतीस पगडंडिया पार कर चुकी युवती के लिए अब शारीरिक आकर्षण यौवन की अटकेलियाँ अलहड़ता सब कुछ बेमानी था उसने युवक को अपने मन की आंखों से देखा युवक में उसे सपनों का राजकुमार नहीं एक सच्चा इंसान नजर आया उसने एक क्षण का भी विलम्ब किए बिना, बिना अपनी स्वीकृति दे दी क्योंकि उसे ने ने राजकुमार ने की ने नहीं इंसान की ख्वाहिश थी और अब उसके सामने था एक सच्चा, सच्चा इंसान इस प्रकार जबलपुर के भेड़ाघाट भेड़ा से निकली नर्मदा की एक लहर डॉक्टर रंजना श्रीमती रंजना रोहित त्रिवेदी बनकर भोपाल के ताल ऐसी आमी दोनों ने एक दूसरे को मन की आंखों से देखा और जीवन सफर की शुरुआत की पति पत्नी की नोकझोंक रूठना मनाना इन सभी छोटी छोटी खुशियों के साथ एक, एक दूसरे का हाथ थामे वे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वर्तमान में सरोजिनी नायडू कन्या महाविद्यालय नूतन कॉलेज भोपाल में डॉक्टर रोहित त्रिवेदी अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में और डॉक्टर रंजना त्रिवेदी टेक्सटाइल्स प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है डॉक्टर रंजना की नज़रों में रोहित पति बाद में और इंसान पहले हैं। वे दोनों अपनी नन्ही बिटिया के साथ जीवन के इस पड़ाव पर खुश हैं, संतुष्ट हैं। उनके जीवन का पल पल, पल खुशियों के फूलों से महकता रहे उनके माध्यम से ज्ञान की रोशनी दूसरों के जीवन को आलोकित करती रहे यही कामना